लेसन थर्टी पेज नंबर टू जीरो थ्री क्या आपने यह काम पूरा कर लिया जी हां मैंने पूरा कर लिया जी नहीं मैंने पूरा नहीं किया इतना भारी संदूक ऊपर ना रखो कहीं गिर ना जाए कहीं डांकू हमें मार ना डालें जब तक आप कर्ज चुका ना दें, वह यहीं धरना देगा पेज नंबर टू जीरो फोर मैं आपकी ऐनक तोड़ तो नहीं दूंगा नौकर ने सामान ले जाते हुए कहा नौकर ने कपड़े ले जाकर धो दिए एनक कर्ज डाकू धरना